यत्र यत्र यघुनाथकर्तन त्र तत्र बाष्परिपरिपूर्ण लोचन मरुति न मत राक्षक राक्षसान्तकम्‌ पिते च मधुर मधुर स्वरूपम्‌ कर्मते च मधुर मधुरा स्मृति बुद्धि प्रबोदय प्रभो मधुबोध शक्तिं मधुबोधशक्ति प्रयत्स वेद परम पिभायामी को वेणु श्यामल कुमार वेदवेद्यम परम ब्रह्म भासता हृदय मम ज राम रामे मधुर मधुराक्षर आविता शखा वंदे वाकिल श्रीराम जय राम, जय जय, जय, राम।, श्री राम, जय, राम जय, जय जय राम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्वक गो माता की गोहत्या भारत हर हर महादेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय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 राधा रमण हरिगोविंद जय जय श्रीवृंदावन विहारी लाल की जय नमो महाद्य शंभो शिव शिव शिव शिव शिव शिव नारायण नारायण अब तो बिना चश्मा के कुछ देखते हैं लेकिन पढ़ लेंगे <laughs> निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वर्मुक्ता सुखदुखसमूढ़ा पदम व्यय तत्भासू न शको न पालक यद्वा वर्त तम पर ममारण पुरुषोत्तम योग नामक पंद्रहवा अध्याय है श्रीमद् गीता का इसे स्वतंत्र रूप से शास्त्र माना गया है संपूर्ण गीता ही शास्त्र है उसमें भी पंद्रहवें अध्याय को शास्त्र कहा गया गुह्यतम शास्त्र है इसका अभिप्राय यह है कि शास्त्र सार सर्वस्व है संपूर्ण वेद वेदांतों का रस रहस्य इसमें सूत्रात्मक शैली में, में सन्निहित है अतः इसका अधिक महत्व है ततः पदम तत्परिमार्गीव्यम आदि उक्तियों के द्वारा बताया गया वह तत्व मृग्य है परिमर्गण करने योग्य है अर्थात अनुसंधेय है कौन जो जीव का और जगत का वास्तव स्वरूप है यतः प्रवृत्तिर भूता नाम ये न सर्वमिदम तत्म संपूर्ण जगत का उदय स्थान निलय स्थान विलय स्थान जो ब्रह्मात्म तत्व है वही परिमार्गण करने योग्य है अनुसंधेय या एक समझने योग्य तथ्य है कि वेदांत प्रस्थान के अनुसार या नाम रूप क्रियात्मक जगत सच्चिदानंद स्वरूप जगदीश्वर की अभिव्यक्ति है उनका अभिव्यंजक संस्थान है तथापि स्वतंत्र रूप से वर्ण करने योग्य नहीं है जो जगत को स्वतंत्र रूप से वर्ण करने योग्य मानते हैं उनके जन्म का पर्यवसान मरण होता है और मृत्यु का पर्यवसान पुनर् जन्म होता है जन्म और मृत्यु की अनादि परंपरा कवच्छेद वे नहीं कर पाते अतः जगत वर्ण करने योग्य नहीं है वर्णीय कमनीय भजनीय तो एकमात्र भगवत तत्व है जो कि आत्मा का ही वास्तव स्वरूप है या जीव का वास्तव स्वरूप है साधन संपदा अपेक्षा है अभिप्राय क्या है आत्मा तो सच्चिदानंद स्वरूप है ही न तो उसमें किसी प्रकार की संस्कृति न विकृति संभव है संस्कृति विकृति प्राकृतिक पदार्थों में संभव है वह तो प्रकृति से भी अतीत है अक्षरात् परतः पर अव्यक्तात् परतः पर इन श्रुतियों की व्याख्या पुरुषोत्तम तत्व के निरूपण के संदर्भ में भगवान ने इस अध्याय में की है संस्कृति विकृति से अतीत जो भगवत तत्व है उसमें किसी प्रकार का रास संभव नहीं है उसमें किसी प्रकार का विकास भी संभव नहीं है इसका मतलब है कि वह कुटस्थ है निर्विकार है लेकिन अनात्म वस्तुओं के अनुरूप जो आत्म मान्यता है उसके निरसन की या अपवाद की अपेक्षा है उसमें तादात्म्य पत्ति को विगलित करने की आवश्यकता है अध्यास का अर्थ भी अंत में यही सिद्ध होता है कि अनात्म वस्तुओं मैं अहंता ममता की आत्यंत की निवृत्ति हो अध्यास क्या है अनात्म वस्तुओं में अहंता ममता देहेन्द्रीय प्राणांतकरण और बाह्य जो कुछ प्रपंच है उसमें अविद्या के कारण अहंता ममता प्राप्त हो गई है उसी का नाम अध्यास है गाढ़ी नींद जिसको सुसुप्ति कहते हैं उसमें अध्यास की गति नहीं है भगवत् शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने अध्यास भाष्य के संदर्भ में अध्यास को अविद्या कहा उनके अभिप्राय को हृदयंगम करने वाले सर्वज्ञ कल्प श्री श्रीवाचस्पत मिश्र महाभाग ने उसकी व्याख्या की कि सचमुच में अध्यास ही अविद्या नहीं है लेकिन भगवत पाद ने अध्यास को ही अविद्या क्यों माना इसका उत्तर वाचस्पत मिश्र जी ने दिया कष्ट यातना वेदना या ताप की प्राप्ति अध्यास के कारण होती है सुसुप्ति में अध्यास नहीं होता तो त्रिविध तापों की प्राप्ति या व्याप्ति भी नहीं होती अतः अध्यास को अविद्या कहा मांडूक्य कारिका के भाष्य में भगवत पाद ने अध्यास का बीज भी अज्ञान या अविद्या को माना है जो कि अनादि है श्रीमद्भागवत के एकादश स्कंध का एक बहुत उज्ज्वल वचन है अध्यासो विद्य कृत अध्यास अविद्य कृत अविद्या के द्वारा किया हुआ अध्यास है अर्थात अध्यास अविद्या का है विचार तो करके देखें सुसुक्ति पर ध्यान केंद्रित करें निर्माण मोहाजित संग दोषा यहाँ तक स्थिति सुसुप्ति में स्वतः हो जाती है किसी प्रकार की परिच्छिन मान्यता या हमिति की गति सुसुप्ति में नहीं है मोह जिसको आनंद ने कहा अविवेक नीलकंठ महाभाग ने जिसको कहा विपर्य उसकी भी गति सुसुप्ति में नहीं है निर्माण मोहाजित संग दोषाह घ दोष प्रियमिति का नाम है संग दोष उसकी भी गति सुप्ति में नहीं है विनिवृत्त कामा किसी भी कामना की गति सुसुप्ति में नहीं है लेकिन अध्यात्म नित्या और अमूढ़ा पद्मव्ययम तत् गति यह दो सुसुप्ति से पृथक करने वाला तथ्य है हमने संकेत किया विमूढ़ता का निवारण सुसुप्ति में नहीं होता अध्यात्म निष्ठा सुसुप्ति में नहीं होती अतिरिक्त लक्षण की प्राप्ति सुसुप्ति में हो जाती है सुसुप्ति है क्या इस पर विचार करने की आवश्यकता है सुसुक्ति और स्वप्न का ठीक ठीक निरूपण प्राय नहीं हो पाता उसका कारण क्या है अहम के प्रति अनुरक्ति बनी रहती है उस अहम को उज्जीवित रखने का व्यामोह पलता रहता है इसलिए अहम भी सुसुप्त होता है अहंकार का सोना विलीन होना ही सुसुप्ति है इस रहस्य के प्रति आस्था सब में नहीं होती श्रीमद् श्रीमद्भागवत में नवयोगीश्वर का प्रसंग है उसमें अहमिचक प्रसुप्ते सुसुप्ति अवस्था में अहम भी प्रसुप्त हो जाता है शिथिल ही नहीं होता बल्कि प्रसुप्त होता है अहम का विलय होता है अविद्या में वो अविद्या जो है वो एक प्रकार से तादात्म्यपन्न होती है या विलीन होती है आत्म तत्व में उसी का नाम सुसुप्ति है लेकिन सुसुप्ति का विवेचन करने में भ्रम यूँ होता है कि व्युत्थान दशा में सुसुप्ति से जब हम उठते हैं तब अहंग्रह पूर्वक ही स्मरण होता है सुखम हम नकिंचित न किंचित अवेदिशम मामप्य हम नाग्यासम अहंग्रह पूर्वक सुति अहंग्रह पूर्वक सुसुप्ति का स्मरण होता है परामर्श होता है तो जिस समय स्मरण होता है उस समय अहम उज्जीवित है आंग्रा पूपूर्वक ही का अनुस्मरण होता है सुसुप्ति अवस्था में अहम प्रसुप्त है तो जिसका अनुभव होता है उसी का स्मरण होता है जैसे कि सामे माता वह मेरी माँ यह एक नियम है इसलिए श्री वैष्णवाचारित्यारी जो महानुभाव हैं वो इस परामर्श के बल पर सुसुप्ति में भी अहम को उज्जीवित मानते हैं लेकिन अहमीचा प्रसुप्ते यह नवयोगीश्वरों का वचन है और छोग उपनिषद के आठवें अध्याय में भी स्पष्ट रीति से कहा गया है कि सुसुप्ति में अहम सो जाता है उसका कारण क्या है इच्छा द्वेष सुख दुखादि जो हैं द्वंद्व ये साक्षी भाष्य हैं दृष्टि पूर्वक ही इनकी है विद्यमानता है जब तक ये ज्ञान के विषय हैं तभी तक इनकी स्थिति मान्य है तो इच्छा द्वेश अर्थात राग द्वेश आदि जो द्वंद्व हैं इनकी अनुभूति सुसुप्ति में नहीं होती साक्षी भाष्य कोटि का जो पदार्थ होता है कदाचित वह अनुभव का विषय नहीं होता तब उसकी विद्यमानता नहीं मानी जाती असल में रागद्वेश इत्यादि का जो आश्रय है वो कौन है अहम जिसके रागद्वेश विकार या धर्म है उसी का नाम है अहम उस अहम को ही जब विलीन माना जाता है वह अहम ही जब विलीन हो जाता है तब फिर रागद्वेश द्वंद्वों की प्राप्ति कैसे हो सकती है इस प्रकार से धर्मी अहम सुसुप्त होता है तभी सुसुप्ति अवस्था की सिद्धि होती है तो निर्माण मोह, मोहाजित संग दोषा विनिवृत्त कामा, ये सब जो लक्षण हैं सुसुप्ति में भी चरितार्थ होते हैं लेकिन सुसुप्ति में अध्यास का बीज अज्ञान शेष रहता है इसलिए लिए मूढ़ता बनी रहती है अतः यहाँ पर कहा गया अध्यात्म नित्या गछंत अमूढ़ पदमा को जीवन में न पलने दें और अध्यात्म तुका परिमार्गण या अनुशीलन करें कैसे करें इस पर एक विचार की आवश्यकता है प्राय हम उदाहरण दिया करते हैं कि जो बबूल का बीज होता है चिक्कण होता है चिकना होता है सूक्ष्म वीक्षण के द्वारा देखने पर भी उसमें छिपे हुए कांटे का दर्शन नहीं होता लेकिन उसी चिक्कण बबूल के बीज को जब पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश दिक् और काल का अनुकूल संसर्ग या संयोग सध जाता है तो तीक्ष्ण कांटे निकल आते हैं इसी प्रकार सुसुप्ति में यद्यपि अध्यास नहीं है लेकिन अध्यास का बीज विद्यमान है उस बीज को भून डालने की क्षमता हमारे जीवन में आनी चाहिए वो कब संभव है जब उस पद का परिमार्गण करेंगे यदगतवा निवर्तनते तद्धाम धाम परम मम परिमार्गण की विधा क्या है अध्यात्मित्या जो आत्म तत्व है उसका अनुशीलन करें अनुशीलन का अर्थ क्या है देहेन्द्रीय प्राणांत कर्म से विविक्त अतीत उस आत्मतत्व को समझें श्रीमद भागवत ने जो मुक्ति की परिभाषा दी वही विश्व में सार्वभौम परिभाषा है जितने आस्तिक नास्तिक दर्शन हैं होने की संभावना भी की जा सकती है उन सब को मुक्ति की यही परिभाषा मान्य है होगी जो भागवत के द्वारा निगदित है उपनिषद में भी मुक्ति की परिभाषा यही है और भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने भी भाष्यों के माध्यम से मुक्ति को इसी प्रकार परिभाषित किया है मुक्तिर्ितथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति अन्यथा रूपम हितवा स्वरूपेण व्यवस्थिति मुक्ति अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्म मान्यता का परित्याग कर आत्मानुरूप आत्मस्थिति का न मुक्ति है यही ना आत्मा तो प्राप्य नहीं है संस्कार्य नहीं है विकार्य नहीं है वो तो नित्य प्राप्त ही है अज्ञान के द्वारा ही अप्राप्त है और सर्वथा अज्ञान भी आत्मतत्व का नहीं है क्योंकि वो स्वप्रकाश है फिर करना क्या है केवल अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्म मान्यता का परित्याग करना है इसमें गीता का तेरा अध्याय बहुत ही उपकारक है क्षेत्र जिसको कहते हैं प्रकृति और प्रकृति का कार्य जिसको कहते हैं अनात्मा जिसको कहते हैं भाष्य जिसको कहते हैं दृश्य जिसको कहते हैं उसका क्षेत्रफल कितना है इसका ज्ञान होना चाहिए तो महाभूतान्य अहंकारो बुद्धि अव्यक्त में कंच पंच चंद्रिय इच्छा द्वेषा सुखम कम संघात संघातः चेतनाधति तक क्षेत्रम यहाँ तक क्षेत्र का क्षेत्रफल है क्षेत्र का क्षेत्रफल जब जान लेंगे तब क्या होगा किसी भी अनात्म वस्तु के अनुरूप आत्म मान्यता को जीवन में स्थान नहीं देंगे इसमें सांख्यों का चौबीस तत्व आ गया अचित पदार्थ का वर्णन कर दिया गया महाभूतान्य अहंकारो बुद्धि अव्यक्त मेवचा प्रकृति इंद्रियाण दशै कंश गोचरा इसका मतलब सोडश विकृति चौबीस अचित पदार्थों का वर्णन कर दिया महाभूतान्य अहकारो बुद्धि अव्यक्त मेवचा इंद्रिया दशै कंसा गोचरा यहाँ तक चित पदार्थों के जो 24 प्रभेद सांख्य प्रस्थान में निगदित हैं उनका भगवान ने निरूपण किया जो कुछ प्रकृति और प्राकृत प्रपंच है वह अनात्मा है अब इसको जब अध्यात्म नित्या अध्यात्म में चरितार्थ करते हैं तो बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है श्रीमद् मधुसूदन सरस्वती महाभाग ने बताया अद्त चित्त से तत्व विचार करना चाहिए हमारे पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाभाग ने हमको बताया निष्ठुर हृदय पही अर्थ है कही है अद्भुत चित्त से तत्व विचार करना चाहिए हमारे पूज्य गुरुदेव ने कहा देखो तत्व अगर चाहिए तो निष्ठुर हृदय निष्ठुर का मतलब अनात्मा प्रपंच आत्मा की विद्यमानता के कारण बहुत ही आकर्षक है उसके प्रति आकर्षण को विदिध करना बहुत कठिन है माना कि कटक मुकुट कुंडलादि में जो चमत्कृति है वो सुवर्ण धातु की विद्यमानता के कारण है अगर कटक मुकुट कुंडलादि को सुवर्ण धातु न थामे हो साधे हो तो कटक मुटुक मुकुट कुंडलादि की उपयोगिता ही नहीं उनकी सत्ता भी उनका अस्तित्व भी सिद्ध न हो सांख्य लोग कहेंगे सांख्यों के यहाँ कहा जाएगा कि उपयोगिता सिद्ध न हो हमारे यहाँ उपयोगिता ही नहीं बल्कि सत्ता भी सिद्ध न हो तो जैसे कटक मुकुट कुंडलादि सुवर्णाभूषणों में जो कुछ चमत्कृति है वो सुवर्ण धातु की विद्यमानता के कारण लेकिन कटक मुकुट कुंडलादि के प्रति आकर्षण को विदीर्ण करना भी तो कठिन है इनके द्वार से सुवर्ण धातु ही व्यक्ति के चित्त को आकृष्ट करती है हिंदी में धातु श्रीलिंग बोलते हैं कटक मुकुट कुंडलादि के द्वार से सुवर्ण धातु ही व्यक्ति के चित्त को आकृष्ट करती है तथापि सुवर्ण की विस्मृति हो जाती है कटक मुकुट कुंडलादि के प्रति व्यक्ति का आकर्षण बना रहता है इसी प्रकार अस्थिभाति प्रिय रूप जो तत्पद है जो परिमार्गण करने योग्य है जो वस्तुतः अपना तात्विक स्वरूप ही है जिसको भागवत ने वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रोन्मूलनम वास्तव वस्तु का वह है उसकी विद्यमानता ही जगत की सत्ता चित्ता प्रियता का रहस्य है अधिष्ठान स्वरूप सच्चिदानंद आत्मा की विद्यमानता ही जगत की सत्ता चित्ता प्रियता का रहस्य है क्योंकि सच्चिदानंद तत्व अनेक नहीं हो सकता श्रीमद्भागवत ने कहा नहीं सत्यस्य नानात्वम नानात्व सत्य भी हो और नाना भी हो नहीं नानात्व को सत्य नहीं सहता नहीं सत्य से ना नात्वम सत्य अनेक नहीं हो सकता सत्य एक ही होता है परमार्थ सत्य एक ही हो सकता है और है इस दृष्टि से विचार करने पर अध्यात्म नित्या एक जटिल लगाती इसका अर्थ क्या है पहले दे किन्हीं के मत में यही आत्मा है चार वाक्यों के यहाँ लेकिन विचार करने की आवश्यकता है श्री जलस्वामी जी उस समय विद्यमान थे साकार रूप में यहाँ एक चीज कही गई तो बहुत उस पर लोटपोट हो गए थे सुनने समझने की आवश्यकता है कि कोई अपने प्रस्थान की सीमा में शरीर को आत्मा मान सकता है लेकिन यह सार्वौम सिद्धांत है कि तत्व शरीर किसी के मत में नहीं कोई अपने प्रस्थान की सीमा में शरीर को आत्मा भले ही मान ले, लेकिन उसके मत में भी शरीर तत्व नहीं है चार वाकों की ओर मेरा संकेत है वो चेतना विशिष्ट शरीर को आत्मा मानते हैं शरीर को आत्मा तो मानते हैं लेकिन तत्व नहीं मानते तत्व किसको मानते हैं पृथ्वी जल तेज, वायु को जो कि उनके मत में प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय है प्रत्यक्ष प्रमाण से अधिगत पृथ्वी जल तेज वायु ये चार भूत तत्व हैं उनके मत में या तो चा, चातुर्भतिक शरीर है यूँ कह सकते हैं उनके मत में चातुर्भतिक शरीर है इसका मतलब शरीर को आत्मा मानने वाले भी शरीर को तत्व नहीं मानते अब ये विचार करने की आवश्यकता है कि कोई आत्मा हो और तत्व न हो <laughs> उसका सिद्धांत कितने क्षण टिकेगा इसलिए भागवत ने एक उज्ज्वल क्रांति दी उपनिषदों का मंथन है वदंति तत्व विद तत्व यज्ञानद्वयम ब्रह्मेति परमात्मे भगवानी थी शब्द थे यद्वयम ज्ञानम तत्व पूज्यपद महाराज श्री का करते थे ये नाम के आगे श्री कहाँ से लगना शुरू हुआ इस पर विचार किया गया तो रामानंद सागर जी ने प्रयोग किया था ये श्री रामचरित्र दिखाने वाले रामानंद सागर जी मातुश्री यह सब उन्होंने कहाँ से लिया तो बौद्ध प्रस्थान में नाम के आगे श्री का उपयोग है बौद्ध प्रस्थान में यह निकला उसमें भी फिर विचार करें तो वैदिका प्रस्थान से ही वहाँ पर भी वह तथ्य गया तो महाराजा श्री उसकी व्याख्या करूँगा मैं तो फिर यह प्रसंग यहीं रह जाएगा स्वस्ति श्री अपने यहाँ पहले पत्र लिखने में स्वस्ति श्री लिखने की प्रथा भी थी तो हमने एक संकेत किया महाराजा श्री व्याख्या करते थे यज्ञान मद्वयम यज्ञान मद्वयम माने एक ज्ञान हमको त्रिपुटी के मध्यवर्ती प्राप्त है ज्ञाता ज्ञान गेय या जो त्रिपुटी है इसमें मध्य में ज्ञान है ज्ञाता ऊपर से नीचे अवरोह क्रम ज्ञाता फिर ज्ञान फिर गेय आरोह क्रम से ज्ञेय फिर ज्ञान फिर ज्ञाता त्रिपुटी के मध्य में यह ज्ञान है इसको क्यों न तत्व माना जाए तो उसमें विशेषण दिया गया यत् अद्वयम ज्ञानम तत् तत्वम ये अद्वैय ज्ञान नहीं है क्योंकि आश्रय के रूप में ज्ञान को ज्ञाता की अपेक्षा है और विषय के रूप में ज्ञान को ज्ञ की अपेक्षा है जैसे गुलाब के पुष्प का या दल है इसको मैं जानता हूँ तो जानने का अर्थ क्या हुआ में हो गया ज्ञाता और गुलाब के पुष्प का या दल हो गया ज्ञे तो त्रिपुटी के मध्य में जो ज्ञान होता है वो अद्वैय नहीं होता और त्रिपुटी से अतिक्रांत जो ज्ञान होता है उसमें अभाव का भी भ्रम हो जाता है बड़ी विचित्र बात है मैं इसको तो स्पष्ट इस ही करना उचित समझता हूँ त्रिपुटी के मध्य में आ गया यह ज्ञान का अवतार है तत्व का अवतार है ये त्रिपुटी में जो मध्य की सामग्री है वो तत्व का अवतार है तो तत्व कौन है निरपेक्ष वस्तु का नाम तत्व होता है आनंद गिरी जी ने मांडू कारिका भाष टीका में लिखा तत्व कौन होना चाहिए निरपेक्ष जिसको किसी की अपेक्षा वो तत्व कैसे वो तो कहते मैं अपने पाँव पे नहीं खड़ा हूं आजकल भी कहते हैं इसलिए निरपेक्ष वस्तु का नाम तत्व है भगवान श्री कृष्ण का एक उज्ज्वल वचन है श्रीमद् भागवत में वो उज्जवल वचन इस प्रकार है कि माम भजंती गुणा सर्वे निर्गुणम निरपेक्षकम सुहृदम प्रियमात्मान साम्या संगा दया गुणा बहुत उत्कृष्ट वचन है हमारे पूज्य गुरुदेव को यह बहुत प्यारा था माम भजंत गुणा सर्वे जो दिव्याति दिव्य गुणगण हैं दैवी संपत्ति के अंतर्गत परिगणित हैं शांति दान्ति आगे स्वयं भगवान एक दो गुण का नाम लेंगे समता असंगता ये सब जो दिव्याति दिव्य गुणगण है ये मेरा भजन करते हैं सबके सब दिव्यात दिव्य गुणगण भी मेरा भजन करते माम भजंत गुणा सर्वे तो आप कौन है भगवान बताइए आप कौन है जिनका यह दिव्यात दिव्य अचिंत्य कल्याण गुणगण निलय दिव्यात दिव्य गुणगण संवेद भगवान श्री राम महाभाग के शब्दों में तो आपके जो गुणगण भजन करते हैं आप कौन है निर्गुणम में निर्गुण निरपेक्षकम यह तत्व की परिभावयम निरपेक्षकम मुझे उन दिव्यात दिव्य गुणगणों की भी अपेक्षा नहीं है योग दर्शन से मिलाइए पर वैराग्य क्या है योग दर्शन में वो जो दिव्यात दिव्य गुणगण शांति दान्ति असंगता इत्यादि उनसे भी उपरांता उदासीन स्थिति इसका नाम पर वैराग्य योग दर्शन ने भी उधर संकेत किया माम भजंत गुणा सर्वे निर्गुणम निरपेक्षकम और भगवान ने गीता के पांचवें अध्याय में भी स्वहृत शब्द का प्रयोग है यहाँ भी सूहदम मैं सबका स्वहृत हूँ लक्ष्यार्थभूत तत्व हूँ प्रत्युपकार की भावना रखे बिना सबके हित में निरत रहने वाला हूँ सुहृदम प्रियम आत्मानम सबका परम प्रेमास्पद आत्मस्वरूप ही हूं आगे भगवान ने गुण की परिभाषा दी यह जो गुण की परिभाषा है यह सांख्य योग वैशेषिक और न्याय इन चारों प्रस्थान से भिन्न है गुण की परिभाषा भगवान ने बहुत अद्भुत दी साम्यासादयो गुणा साम्या साम्यासंगादया अगुण वस्तुतः जो गुणगण है वो क्या है यहाँ पर गुण की परिभाषा अद्भुत है भागवत में वो कुंख्य योग वैशेषिक और न्याय इन चारों से अतिक्रांत गुण की परिभाषा इसी परिभाषा को हृदयंगम करने पर अवतारवाद का उत्कर्ष सिद्ध होता है साम्या संयो गुणा साम्य को समता ले लें और असंगता आदि कह दिया अपने ओर से अनुसंधान के सत्प्रधान चित प्रधान आनंद प्रधान गुणगण और इकट्ठा कर लें अपने ग्रंथों में हमने इसको किया यहाँ पर संकेत करते समता असंगता इत्यादि जो गुण सरीखे पर लक्षित होते हैं वो सचमुच में अगुण है साम्या संयो गुणा क्यों आगुण है तो निर्दोषम समम ब्रह्म ब्रह्म सम है और समता को आगुण कहेंगे या गुण कहेंगे महान भाव थोड़ा सा यानी कि जलपान करके आए हैं वो कुछ पूरी में जाने के बाद गैस कांड हुआ यहाँ काम पानी लेके आते थे दस बजे तक रहते थे घूमने जाते थे हम और ये वृंदावन की परिक्रमा करते थे कहाँ पानी लादे फिरते थे लेकिन वहाँ जा बहुत से कुछ दिन दिनचर्या जो है ना, बंजारों जैसा हो गई हो गई तो उस बंजारों जैसा मैंने कभी रात के दो बजे ट्रेन पकड़ रहे दो बजे उतर रहे युद्ध भूमि में हम लोग हैं योद्धा को जैसे विश्राम का कोई समय नहीं मिलता ठीक समय पर भोजन नहीं ईश्न इस, इस सब से हो गया भगवान सम है समोहम सर्वभूतेषु निर्दोषम समम ब्रह्म जब भगवान सम हैं तो निर्गुण सम तत्व निर्गुण है या नहीं सम जो है वो सत्व रजस तमस किसी का परिणाम है क्या जहा भगवान को सम कहेंगे वहां सम कोई गुण होगा क्या तो समत् जब सम गुण नहीं है स्वप्रकाश भगवत रूप ही सम है तो समत्व तो को गुण के आधार पर कहेंगे यहाँ एक बहुत अच्छा शास्त्रार्थ है साम्या संगा दया गुणा तो गुण के द्वारा अभिव्यक्त होता है सम या गुण ही सम है यह विचार होगा तो संख्य प्रस्थान में भी, भी विचार करेंगे उनके यहां भी तो आत्म तत्व तो सम होगा तो जब सम स्वरूप है स्वरूप का मतलब स्वप्रकाश स्वप्रकाश तो माना पड़ेगा स्वप्रकाश जो सम है उसको तो गुण नहीं कह सकते न सत्व गुण न रजोगुण न तमोगुण तो फिर समत्व कैसे गुण हो गया इसीलिए निर्गुण के सत्व के गुण के योग से अभिव्यक्ति का नाम गुण हो गया निर्गुण के की गुण के अभिव्यंजक संस्थान गुण के योग से निर्गुण की स्फूर्ति का नाम ये गुण हो गया टटोलने पर वो गुण गुण नहीं सिद्ध होता इसके लिए एक गीता का वचन उसको थोड़ा अपनी ओर से मनन करने पर अर्थ लगेगा भाष्यकार ये सब सामने कठिनाई ये होती है कि सीमित समय में विस्तृत ग्रंथ की व्याख्या करनी होती है तो वो हम भी अगर कोई ग्रंथ की टीका लिखें कल्पना कीजिए तो हमको भी उसी मर्यादा का पालन करना पड़ेगा क्योंकि समय एक क्षण भी पता नहीं कब सांस निकल जाए तो किसी विस्तृत ग्रंथ की व्याख्या करनी हो तो समास में संकेत में ही व्याख्या कर सकते जितने रस रहस्य हैं शब्दों में भरे परे वचनों में सबको खोलने लगेंगे तो कठिनाई होगी लेकिन उन भाषियों का अध्ययन करने पर फिर व्यक्ति के हृदय में एक योग्यता आती है कि कहीं भी किसी वचन में जो गुप्त या प्रकट भाव है उसको वो समझने में समर्थ हो जाता है गीता का एक वचन हमने पाँच सात मिनट पहले कहा था इच्छा द्वेषा सुखम दुखम संघात चेतना धृतः एतट क्षेत्रम अब केवल सुख को ले लीजिए सुखम क्षेत्रम और भागवत का एक वचन लीजिए देवर्ष नारद का सुख मत् मनोरूपम सप्तम सप्तम का सुख मस्यात मनोरूपम असुखम क्षेत्रम परम प्रेमास्पद होने के कारण आत्मतत्व सुखरूप है परमानंद स्वरूप है स्वप्रकाश अभोग्य स्वप्रकाश सुख भोग्य होगा क्या अभोग्य होगा स्वप्रकाश सुख भोग्य होगा या अभोग्य अभोग्य होगा वह स्वरूप ही होगा तो सुखमस्याद का वचन क्षेत्रम, तो सुख क्षेत्र है या स्वरूप है तो स्वरूप का अभिव्यक्त रूप ही गुण है यह भागवत की परिभाषा निकल आई स्वरूप का अभिव्यक्त रूप ही गुण है उसको व्यक्ति अभिव्यंजक संस्थान पे लाद देते हैं ये भी एक प्रक्रिया स्वरूप भूत जो सुख है उसका अभिव्यंजक कौन होगा तत्र सत्वम निर्मल प्रकाशक मनामय सुख संज्ञे न बधनाती ज्ञान संजे न चाय नुण जो होगा वो सुख का अभिव्यंजक होगा या सत्वगुण सुखरूप होगा विचार करने की आवश्यकता यह है जब हम सत्व सत्वार संजायत ज्ञान हम सत्वगुण से ज्ञान संजायित शब्द का प्रयोग है तो सत्वगुण ज्ञान का अभिव्यंजक संस्थान है या सत्वगुण ही ज्ञान है एक चिंतन का प्रकार इसी प्रकार सत्वगुण सुख का अभिव्यंजक संस्थान है या सत्वगुण ही सुख है क्योंकि संख्यों के यहाँ आत्मा आत्मतत्व सचित है सुख रूप नहीं और योगियों के यहाँ श्री व्यास भाष्य के अनुसार भगवान कृत भाष्य योग दर्शन को ही यह सौभाग्य सुलभ और किसी को नहीं मैंने जीवन में सबसे पहले योग दर्शन का ही अध्ययन किया विद्यार्थी जीवन उसके बाद भगवत गीता का अध्ययन किया योग दर्शन हमको इसलिए प्यारा है क्योंकि सबसे प्रथम योग दर्शन का ही हमने विद्यार्थी जीवन में अपने आप अध्ययन किया वो समय कौन पढ़ाने वाला था और पढ़ने जाता किसी से मान लीजिए तो घर वाले सोचते कि बाबा होगा चुपके से पूरा योग दर्शन पढ़ा यहाँ योगियों के मत में आत्मा सच्चिदानंद है संख्यों के मत में सचित है आनंद स्वरूप नहीं इस पर व्याख्या करेंगे तो पंचदशी के पांच प्रकरण के विषय कुछ दूर चला जाएगा तो हमने एक संकेत किया कि योगियों के अनुसार विचार करें तो जब सुख स्वरूप आत्म तत्व है तो सत्य गुण सुख का अभिव्यंजक है सत्यगुण ही सुख है ज्ञान की बात नहीं कह रहे सत्वात्थ संजायतें ज्ञानम वो तो अलग प्रस्थान है बात एक ही है सत्य गुण को सुख का अभिव्यंजक मानेंगे तो वेदांतर योग हो गया और सत्य गुण को ही सुख मान लेंगे तो सांख्य हो गया यहाँ पर लेकिन विचार करने की स्थिति है कि सुखम क्षेत्रम सुख क्षेत्र है या क्षेत्रज्ञ है क्षेत्रज्ञ होता हुआ क्षेत्र है तो यहां पर परिभाषा गुण की क्या बनानी पड़ेगी स्वरूप की अविकृत अभिव्यंजक संस्थान के ओर से वो, के द्वारा अभिव्यक्ति का नाम गुण हो गया अपना अभिव्यक्त रूप ही गुण हो जाता है इसलिए साम्या संगा दुणा सम आत्मा है ब्रह्म है उसका अभिव्यक्त रूप समत्व है उसका नाम गुण रखा गया लेकिन वस्तुता टटोलने पर वो अगुण ही सिद्ध होगा असंगो नहीं सजते दो गुण भगवान ने लिया साम्या दया गुणा सत ये गुण है सम और असंग जो भगवान ने का सत प्रधान चित गुण में सत्वा संजायतें ज्ञानम वाला ज्ञान आनंद प्रधान में सुखम क्षेत्रम वाला सुख तीनों लेना चाहिए तो भगवान ने सत सत्प्रधान दो गुणों का वर्णन किया वह आत्मतत्व तो असंग है या नहीं असंगो नहीं सज्जते असंग है जब असंग स्वप्रकाश असंग का नाम क्या होगा आत्मा ही है तो फिर जो जीवन में असंगता लगा दिया तो गुण है ये गुण क्या है गुण सरिखा परिलक्षित होने पर भी टटोलने पर गुण सरिखा परिलक्षित होता हुआ भी टटोलने पर वो क्या सिद्ध होगा स्वरूप सिद्ध होगा जैसे दर्पणादित्य जो होता है दर्पण के माध्यम से नभोमंडल में विद्यमान जो आदित्य अभिव्यक्त होता है वो तो दर्पण यूँ कर देंगे तो कहाँ चला जाएगा और वो दर्पण यूं कर देंगे तो बस बिंबात्मक होकर ही रह जाएगा मुखचंद्र का अभिव्यंजक संस्थान जो दर्पण है उसके माध्यम से या जो मुख है वहाँ लक्षित होता है यूँ कर दिया तो वो कहाँ चला गया बिंब रूप ही रह गया इसलिए भगवान ने कहा साम्या संगा दयोगुणा तो मैंने प्रसंग उठाया था निरपेक्षकम तत्व की परिभाषा क्या निरपेक्ष लेकिन त्रिपुटी के मध्य में जो ज्ञान है वो तो सापेक्ष है उसको आश्रय के रूप में ज्ञाता की विषय के रूप में ज्ञ की अपेक्षा है तो फिर तत्व किसको कहें यही वेदांतियों के यहाँ कठिनाई होती है तत्व की परिभाषा करें तो वहाँ पर निरात्मवाद वाद तो का विभ्रम होता है और तत्व को अभिव्यक्त रूप दें तो वहाँ दृश्यत्व का विभ्रम होता है सगुणत्व का विभ्रम होता है अनुभूति के लिए उसको व्यक्त करने की आवश्यकता है क्योंकि यदि काष्ठ में दिया सलाई में या मैच बॉक्स में पहले से ही अग्नि तत्व विद्यमान न हो तो कोटिकोटि यांत्रिक मानसिक, तांत्रिक विधाओं का आलम्बन लेकर के भी कोटी -कोटी कल्पों में भी कोई उसे व्यक्त करने में समर्थ ना हो नहीं तो फिर सिकताते वरु बालू के मथने से तेल की प्राप्ति हो जाए वारी मथे जल के मथने से कि या नवनीत की प्राप्ति हो जाए वो तो संभव नहीं है नैयायिक वैशेषिक जो असत कार्यवादी हैं वो भी अमुख कार्य की निष्पत्ति के लिए अमुख पदार्थ का चयन क्यों करते हैं अगर उनको तेल चाहिए तो तिल का चयन क्यों करते हैं बालू का भी करें क्योंकि अभाव जो तिल तैल का अभाव तो बालू में भी वैसे ही है और तिल में भी है फिर तेल चाहिए तैल चाहिए तो तिल का उपयोग ही क्यों करते है? इसका मतलब है कि उनको भी मालूम है कि यहाँ गुप्त रीति से शुभ रीति से कोई पदार्थ है जो मथने पर निकल सकता है उसका नाम तेल हो सकता है तेल क्यों कहा तिल से नहीं तो तेल का नाम फिर तो बालू के मथने से तेल की प्राप्ति नहीं होगी इसका अर्थ ये हुआ कि अगर अभिव्यक्ति के हम दुश्मन हो गए तो नैरात्म की बातें हो और अगर वह व्यक्ति पदार्थ अभी व्यक्त हो गया तो हम दृश्य करके मिठाया कोटी में डाल देते हैं बड़ी मुसीबत है एक ऊपर था जब वहाँ वेद विद्यालय में ऊपर तो घूम रहा था छत पे कुछ मनन भी कर रहा था नीचे एक ब्रह्मचारी नरवर से कोई या कोई दाढ़ी वाले थे वो बरामदे में बैठे थे उधर नीचे और दर्पण में मुँह देख रहे थे उनको नहीं मालूम मैं घूम रहा हूँ और वो गा रहे थे अब क्या भाव था वो जाने रहा भी न जाए सहा भी फिर वो देखें दांत खोल के और फिर कहें रहा भी न जाए सहा भी न जाए फिर वो देखें रहा भी न जाए सहा भी न जाए हमने सोचा ब्रह्मचारी जी की कोई पहली होगी सुधारे होंगे तो बात यही है कि रहा भी न जाए सहा भी न जाए क्या मतलब जैसा तत्व है उसी रूप में उसका वर्णन किया जाए तो सहा ना जाए सहिष्णुता नहीं आएगी नई में बाद के खाने में कोटी में उसको डाल देंगे क्या और अगर वो व्यक्त हो गया तो सहा रहा भी ना जाए हाँ सहा भी ना जाए और रहा भी ना जाए फिर उसको मिथ्या कहे बिना भी नहीं रह जाता बड़ी मुसीबत है व्यक्त हो गया तो कह देंगे दृश्य हो गया और अगर सर्वथा अव्यक्त रहा तो कहेंगे है ही नहीं इसी लिए पर विचार किया गया कि वास्तव में तत्व किसको कहेंगे तत्व उसको कहेंगे उसकी वो जो वदंत तत्व विदस्तत्व यज्ञान मद्वयम ब्रह्मेति परमात्म थ भगवानिथि शब्द थे इसी की व्याख्या है एक मेक तरा भावे श्रीमद्भागवत द्वितीय स्कंद अंतिम अध्याय सम्भवतः नौवा श्लोक हो सकता है ये जो है श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय ग्यारहवा श्लोक कौन सा वदंत तत्त्व विदस्तत्व यज्ञान मद्वयम ब्रह्मेति परमात्म्य भगवानती शब्द थे ज्ञान को परिभाषित किया श्रीमद् भागवत ने दो मिनट रह गया एक तरा भावे यह श्लोक भी हमको पूज्य गुरुदेव के द्वारा प्राप्त हुआ उनको बहुत प्यारा था तो मुझे भी बहुत प्यारा था और जब यहाँ पंद्रह बीस दिन तक उस श्लोक पर कुछ बोलता नहीं पूज कहते थे वो श्लोक कहाँ गया उस पर बोलिए तो फिर एक दिन हमने रहस्य खोल दिया कि महाराज यह श्लोक इसलिए मुझको प्यारा है कि हमारे पूज गुरुदेव को बहुत प्यारा उन्होंने कहा कि आपके गुरुदेव को और आपको प्यारा इसलिए मुझे भी बहुत प्यारा है हर पंद्रह दिन पर इसकी व्याख्या जरूर होनी चाहिए महाराज की आज्ञा थी जब मैं भूल जाता तो कहते वो कहाँ गया श्लोक एक तरा भावे यदा नोपलभा मे इन गुरुओं का स्मरण करने से उल्लास होता है हम तो कहा करते हैं कि दो विभूतियों के अंतरधान होने पर हमारे गुरुदेव पूज्य महाराज जी भागवत कथा तो फिर उनके साथ ही मानव विदा हो गए बीज रूप में कोई कोई होंगे ये जो भागवत के नाम पे जो कुछ हो रहा है कहने वालों को नमस्कार सुनने वालों को नमस्कार भागवत के वह ग्रंथ भी रखा है तो हम आलोचना नहीं कर सकते हम आस्तिक हैं जन्मजात आस्तिक हैं आचार्य के पद पर हैं इसलिए नहीं जन्मजात आस्तिक हैं लेकिन कुछ कष्ट ही होता है जब भागवत आदि का प अध्ययन करते हैं तो 20 साल हो गए पूरी में चौथे स्कंद में 29 में अध्याय तक पहुंचे हैं 20 साल में कभी कभी अधिक मास भी हो जाता है डेढ़ घंटा रोज प्रवचन करते भागवत पर क्या नहीं है भागवत में कितना है भागवत जैसा ग्रंथ रहने पर हम इस तरह से बेहाल है मतलब सम ये जो ज्ञान विज्ञान है इसको व्यवहार में उतारते ही नहीं ऋषियों में और आजकल के लोगों में क्या अंतर है मान लीजिए दसों प्रतिशत किसी को भाषा सहित तैयार है आनंद सहित तैयार है तैयार है तो जब पुस्तक दे दीजिए तब पढ़ा देंगे वो ज्ञान विज्ञान व्यवहार में उतरता क्यों नहीं है अगर उतरता है तो ये ये जो तांडव नृत्य हो रहा है राजनीति में समाज में ऐसा विकृति क्यों है तो ऋषियों की तो दृष्टि यह नहीं या उनका ज्ञान विज्ञान व्यवहार में उछलित था तो यह ज्ञान विज्ञान भी है हजारों व्यक्ति वेदांत के प्रवक्ता भी हैं और मिल्छ लोग हम पे शासन कर रहे हैं करवा रहे हैं ये तो फिर हमारा ध्यान उधर चला जाएगा तो हमने एक संकेत किया एकमेक भावे यदा नोपलभाम इसी श्लोक को पूज्यपाल स्वामी जी महाराज कहा करते थे सुखदेव जी महाराज श्री सुखदेव जी महाराज के साक्षात शिष्य ठहरे ना गौड़ तो भागवत का प्रभाव प्रभाव मांडूक कारिका पर नहीं होगा ये कैसे कह सकते अपने गुरु के ग्रंथ का प्रभाव तो उसी को लिया श्री गौरपादाचार्य ने उन्होंने दृश्य की ऐसी ऊंची परिभाषा कर दी गौरपादाचार्य ने अन्योन्य सापेक्ष जो होता है वो दृश्य होता श्री गौरपादाचार्य जी एक जगह नहीं मिलेंगे परिभाषा पूरे गौ मांडुक कारिका का अनुशीलन करने पर निष्कर्ष निकलेगा कि गौड़ पदाचार्य जी को क्या अन्योन्या सापेक्ष दृश्य होता है दृश्य कितनी उज्जवल परिभाषा की, की। यहाँ एक में एक तरह भावे त्रिपुटी का स्वभाव होता है एक को खिसका लीजिए तो शेष दोनों खिसक जाएंगे परस्पर सापेक्ष एक गुलाब का दल हमने खिसका लिया तो ये खिसक गया तो किसका ज्ञान और कौन ज्ञाता त्रिपुटी की का स्वभाव होता एक के खिसका लेने पर एक के बिना शेष दो का भी आदर्शन हो जाता है अभाव हो जाता है तो नहीं कहेंगे आदर्शन हो जाता है तो त्रिपुटी को साधने वाला जो ज्ञान है ज्ञाता ज्ञान गेय इसमें त्रिपुटी को साधने वाला जो ज्ञान है वो तत्व है उसको तत्व के रूप में परिभाषित करेंगे तो शून्यवादित वक्त पड़ेंगे कुछ रहा ही नहीं इसलिए वही तत्व हमको त्रिप्टी के रूप में प्राप्त होता है उस त्रिप्टी में भी मध्यवर्ती के रूप में हमको वो प्राप्त होता है ऐसे दृष्टा दर्शन दृश्य बीच में दर्शन है एक दर्शन कौन है नहीं दृष्टु द्रिश्ट, दृष्टि भी परलोपो विद्य अविनाशित एक दर्शन कौन है जो त्रिप्टी से पारंगत है तो हमने कहा कि ज्ञाता ज्ञान ज्ञे को साधने वाला जो ज्ञान है वो तत्व है उसके लिए फिर दृष्टान्त तो चाहिए तो द्वादश स्कंध सब सामग्री बिखरी हुई होती है भागवतादी में आर्ष शैली यह है कि सब तथ्य एक ही जगह नहीं रखते उसको फिर संचित करके गुणोपसम्भार न्याय से काम चलाया जाता है तो बारहवें स्कंद में दीप शब्द का उदाहरण दिया गया है मैं उसको सूर्य के रूप में परिणत करके बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे पूज्य गुरुदेव ने कहा कि देखो प्रामाणिक कल्पना मनभर अप्रामाणिक कल्पना तिल भर भी कभी मत करना उन्होंने प्रामाणिक कल्पना भर करना जितना बन सके उतना करना अप्रामाणिक कल्पना तिल भर भी नहीं यही वैदिक प्रस्थान है आप खूब कल्पना कीजिए कोई बात नहीं प्रामाणिक होने चाहिए प्रमाण की धूरी का परित्याग बिंदु का त्याग मत कीजिए तो भागवत में दीप का उदाहरण है द्वादश स्क में हम उसको सूर्य के रूप में परिणत करके बोल रहे वो भागवत से ही सिद्ध है तो वहाँ पर एक ले लीजिए केवल एक ही उदाहरण देंगे जैसे हम तेज लें तेज को लेकर कई तृप्टि बनी अधिभूत में क्या हो गया रूप तेजोनिष्ठ गुण विशेष का नाम रूप है अधिभूत में उसका नाम हो गया रूप अध्यात्म उसी का नाम हो गया अतिय नेत्र इंद्रिय अधिदेव में उसका नाम हो गया सूर्य अब क्या है रूप के बिना भी सूर्य रूप के बिना भी तेज है तेज के बिना रूप नहीं है। अच्छा नेत्र के बिना भी तेज है तेज के बिना नेत्र नहीं है या नहीं है इसी प्रकार सूर्य के बिना भी तेज है तेज के बिना सूर्य नहीं है अद्भुत रूप अध्यात्म नेत्र अधिदैव सूर्य इन तीनों को लें तो मूल में कौन तत्व एक तेज है वो तत्व हो गया दृष्टान्त में वो तत्व है इसी प्रकार से विचार करने की आवश्यकता है तो जैसे रूप इसमें भी शास्त्रार्थ फिर होगा कौन दर्शन कहाँ कमजोर है कौन दर्शन कहीं कमजोर नहीं है वेदांत दर्शन कहीं कमजोर नहीं है कौन दर्शन कहाँ कमजोर है हम लोगों को मालूम लेकिन सभा में इज्जत किसी की नहीं उतारते निरूपण करते हैं उन्हीं की दृष्टि से अगर सांख्यों को योगियों को पूछ दिया जाए कि रूप का दर्शन नेत्र के द्वारा ही क्यों होता है नहीं दे सकेंगे उत्तर घुमा फिरा के उत्तर देंगे उसमें कोई बल नहीं होगा एक ही प्रश्न कर दिया जाए कि रूप का दर्शन नेत्रों के द्वारा ही क्यों होता है तो फिर इंद्रियाण इंद्रियार्थे सुवर्तन थे गुणा ये गीता का वचन ही सांख्य वाले लेंगे इसके आधार पर सटीक उत्तर नहीं निकलेगा तो फिर उसमें वेदांती कहेंगे ग्राही ग्राहक भाव साजात्य में होता है वैजात्य में नहीं होता यह पंक्ति हमारे पूज्य गुरुदेव की है उन्हीं से हमने सीखा इसको लिया है इस इस पंक्ति का संकेत मिलता है श्री रामकृष्ण टीका किस पर पंचदशी पर ग्राही ग्राहक भाव साजाति में होता है साजाति में होता है मतलब वैशेषिकों के मत में न्यायायिकों के मत में वेदांतियों के मत में रूप जो है वो तेजस है तेजस है माना तेजोनिष्ट गुण विशेष है और यही बात माननी पड़ेगी संख्यों को भी योगियों को भी रूप को तो तेजस मानना पड़ेगा लेकिन नेत्र तेजस है ये मानेंगे वैशेषिक कारी कोटि का पदार्थ है अतिद्रिय है मैंने द्वणुक कोटिका है रूप को क्या कहेंगे नहीं आयिक वैशेषिक कारिकोटि का पदार्थ नेत्र है या नहीं और भी है मैंने द्वणुक कोटिका है कौन नेत्र तेजस मानते वैशेषिक और नैयायिक और वेदांती भी वेदांती क्या कहेंगे पैंगलोपनिषद के अनुसार अपचीकृत तेज के एक वट्टाचार सत्वांश से अतिद्रिय नेत्र इंद्रिय की उत्पत्ति होती है ये पेंगलोपनिषद के अनुसार तो नेत्र भी तेजस है तो ग्राही ग्राहक भाव साजात में हो गया और सूर्य तेजस है ही तो तेज को लेकर एक त्रिप्टी बन गई लेकिन वो जो तेज है वो त्रिप्टी से अतिक्रांत है इसी प्रकार यद ज्ञान मद्वयम जो तत्व है वो त्रिपुटी से अतिक्रांत है उसका परिमार्गण करते समय फिर अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा तो यहां चला था उसी को बहाते बहाते बहुत दूर तक ले गए शरीर किसी के प्रस्थान में आत्मा भले ही हो लेकिन वो तत्व नहीं है तो तत्व नहीं है तो आत्मा कैसे हमारे यहाँ जो तत्व है वही आत्मा हो सकता है जो आत्मा है उसी को हम तत्व कह सकते हैं तो तत्व और आत्मा पृथक पृथक ये नहीं होना चाहिए अंत में तत्व अनेक नहीं होना चाहिए तत्व अगर अनेक हो गया तो क्या पूर्वता रही कुछ नहीं क्योंकि वस्तुकृत परिच्छेद शून्य पदार्थ सांख्यों के यहाँ कोई नहीं वैशेषिकों के यहाँ कोई नहीं है न्यायिकों के यहाँ कोई नहीं है योगियों के यहाँ कोई नहीं है पूर्वीमांसकों के यहाँ तो प्रस्थान ही उनके यहाँ होने से रहा तो बड़ी विचित्र बात है कि वस्तुकृत परिच्छेद शून्य पदार्थ आपके यहाँ कोई तत्व नहीं है ही नहीं तो यह वेदांत की अपूर्वता है कि जो तत्व परिमार्गण करने योग्य है वो वस्तुकृत परिच्छेद है और एक व्याप्ति है जो वस्तुकृत परिच्छेद शून्य होगा वो देशकृत परिच्छेद शून्य होगा ही मधुसूदन सरस्वती जी की टीका गीता पर और जो देशकृत परिच्छेद हो शून्य होगा वो कालकृत परिच्छेद शून्य होगा ही लेकिन नीचे से व्याप्ति नहीं चलती जो कालकृत परिच्छेद शून्य होगा वो देशकृत परिच्छेद शून्य होगा ही नहीं कह सकते अणु जो है पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु अणुकोटि के हैं मन अणुकोटि का है तो ये तो अणुकोटि के हैं नित्य हैं, लेकिन देशकृत परिच्छेद शून्य नहीं है से व्याप्ति चलती ऊपर से मतलब वस्तुकृत परिच्छेद शून्य को देशकृत परिच्छेद और कालकृत परिच्छेद शून्य मन नहीं होगा देशकृत परिच्छेद परिच्छेद लेकिन ऐसा नहीं कि कालकृत परिच्छेद होगा। हमारे यहाँ दोनों व्याप्ति चल जाती है वेदांतियों में कालकृत परिच्छेद शून्य देशकृत परिचे शून्य होना ही चाहिए तभी सचमुच में वो कालकृत परिच्छेद शून्य सिद्ध हो सकता है और देशकृत परिच्छेद शून्य को वस्तुकृत परिच्छेद शून्य होना ही चाहिए तभी सचमुच में वो देशकृत परिच्छेद शून्य हो सकता हमारे यहाँ ऊपर और नीचे दोनों से व्याप्ति चलती इसका मतलब जो तत्व है वो अनंत है ना सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म अनंतम ब्रह्म का अर्थ है कालकृत देशकृत वस्तुकृत परिच्छेद शून्य तो हमारे यहाँ जो तत्व है वो कालकृत ही नहीं बल्कि देशकृत परिच्छेद शून्य भी है और देशकृत कालकृत ही नहीं बल्कि वस्तुकृत परिच्छ शून्य भी है इसलिए वह निरपेक्ष है इसलिए वह तत्व है हरार हर मुझे अलग मालूम